श्री गर्ग गर्गसंहिता अश्वमेध खंड दूसरा अध्याय श्री कृष्णावतार की पूर्वार्धगत लीलाओं का संक्षेप से वर्णन सूद जी कहते हैं इस प्रकार गर्ग मुनि के मुख से श्री गर्ग गर्गसहिता की कथा सुनकर राजा बद्रनाभ मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने गुरु गर्गाचार्य के चरणों में प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा प्रभो मुनिश्रेष्ठ आज मैंने आपके मुखार से जो भगवान श्री चंद्र का चारू चरित्र सुना है उससे मेरे सारे दुख दूर हो गए कृपानाथ मैं इस कथा श्रवण से अतृप्त रह गया हूँ अतः मेरा मन पुनः श्रीहरि के यश को सुनने के लिए उत्सुक है आप कृपापूर्वक श्री कृष्ण के परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए मुने द्वारिका में महाराज उग्रसेन ने पहले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था उसके विषय में कुछ बातें मैंने पूर्वकाल में सुनी थी आप उस अश्वमेध यज्ञ का ही संपूर्ण चरित्र या वृतांत मुझसे कहिए मुनीश्वर करुणामय गुरुजन अपने सेवा परायण शिष्यों तथा पुत्रों से उनके पूछे बिना भी गूढ़ रहस्य की बातें बता दिया करते हैं सूर्य कहते हैं यदि गुरु गर्भ मुनि बद्रनाथ का ऐसा वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और श्रीहरि के युगल चरणार का स्मरण करते हुए उन राजा धीराज प्रकार बोले गर्ग जी ने कहा यादव श्रेष्ठ तुम धन्य हो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारी ऐसी भक्ति भक्ति हुई है है है जो दूसरे मनुष्यों के लिए वह तुम्हें यह बड़े सौभाग्य की बात है राजन इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ उसे सुनो उसका श्रवण कर लेने मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है राजन द्वापर में पापियों के भार से पीड़ित हुई वसुंधरा ने ब्रह्मा जी के सामने अपना दुख प्रकट किया उसे सुनकर ब्रह्मा जी श्रीहरि के शरण में गए और वहां उन्होंने पृथ्वी का सारा कष्ट सुनाया वह सब सुनकर श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण ने वसुधा को आश्वासन दिया और देवताओं के सहयोग से उसका भार उतारने का निश्चय किया तन्दर मथुरा में वसुदेव का देवकी के साथ विवाह हुआ फिर कंस को सावधान करने वाली आकाशवाणी हुई देवकी के पुत्र से अपने वध की बात कंस कंस ने उसके छह पुत्र मार डाले। नरेश्वर को भय होने लगा और उस भय के आवेश में उसे सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखने लगे इसके बाद भगवान ने योग माया को आज्ञा दी जिसके अनुसार उसने देवकी के गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में उसे स्थापित कर दिया और स्वयं वह यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में प्रकट हुई इधर भगवान देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की फिर श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ भगवान के बाल कृष्ण रूप की दिव्य झांकी का वर्णन ऋषि वेदव्यास द्वारा किया गया है वजदेव ने भगवान के उस दिव्य रूप का स्तमन किया जगदीश्वर श्री कृष्ण ने देवकी और वसदेव के पूर्वजन्म संबंधी पुण्यकर्मों का वर्णन किया तदनंतर भगवती आज्ञा के अनुसार वजदेव जी कृष्ण को गोकुल पहुंचा आए और वहाँ से यशोदा की कन्या उठा लाए कंस ने उस कन्या को पत्थर पर दे मारा परंतु वह आकाश में उड़ गई और कंस को यह बताती गई कि तेरा काल कहीं प्रकट हो चुका है कंस का निकट जाकर वसदेव देव को सांत्वना देना और पत्नी सहित वजदेव को बंधन मुक्त कर देना आदि बातें घटित हुई कंस ने दैत्यों की सभा में दुष्टतापूर्ण मंत्रणा की और साधु पुरुषों तथा बालकों के प्रति उपद्रव प्रारंभ करवाया वज्र में श्री कृष्ण का प्रागट्य होने पर वज्रना वज्रराज ब्रजराज नंद के भगवान भवन में महान उत्सव मनाया गया नारायण नंदराय जी राजा कंस को भेंट देने के लिए मथुरा गए और वहाँ वजदेव जी के साथ उनकी भेंट हुई उधर गोकुल में विष मिश्रित स्तनपान करने के लिए आई हुई पूतना के प्राणों को भगवान उसके दूध के साथ ही पी गए उसके मरे हुए विकराल शरीर को देखकर मथुरा से लौटे हुए नंदादि गोपों को बड़ा विस्मय हुआ उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण के पैरों का हल्का सा आघात पाकर दूध दही के मटकों से भरा हुआ छकड़ा उलट गया रूपधारी त्रिनावर्त उन्हें जमाई आई और उनके मुख में माता को संपूर्ण विश्व का दर्शन हुआ तदनंतर बलराम और श्री के नामकरण संस्कार हुए फिर ब्रजभूमि में इन दोनों भाइयों की बाल क्रीड़ा होने लगी गोपांगणाओं के घरों में घुसकर ध्रुततापूर्ण व्यवहार दही माखन चुराने के खेल खेलने लगे प्रसंगवश किसी दिन मिट्टी खाली और माता को मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन कराया नंद और यशोदा को श्री कृष्ण के लालन पालन का सुख कैसे सुलभ हुआ इस प्रसंग में उन दोनों के सौभाग्यवर्धक सत्कर्म की चर्चा हुई माखन की चोरी रस्सी से कमर में बलपूर्वक बांधा जाना यमलार्जुन नामक वृक्षों का भंग होना उनके श्राप के निवृत्ति उन दोनों के द्वारा भगवान की स्तुति बाल क्रीड़ा उपनंद आदि की मंत्रणा वहां से वृंदावन गमन वहां समवय ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराना उसी प्रसंग में बसासुर वकासुर और अभार का वध सखाओं के साथ श्रीहरि का यमुना तट पर प्रशंसा पूर्वक भोजन ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण श्री कृष्ण का स्वयं ग्वाल बाल और बछड़े बन जाना ब्रह्मा का जाना और फिर मोहन वित्त होने पर लौट भगवान की स्तुति करना श्री कृष्ण का गोप बालकों के साथ विहार तथा ब्रज में गमन गोचारण के प्रसंग में बड़ी बड़ी क्रीड़ाएं धैन का सुर आदि का वध संध्या के समय ब्रज में आगमन तथा श्री कृष्ण का गोपी जनों के नेत्रों में महान उत्सव प्रदान करना आदि वृतांत घटित हुए कालियनाग के विष से दूषित जल को पीने से मरे हुए गोपों को श्रीहरि ने जिलाया काल नाग का दमन किया उस समय नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की और उनके साथ वार्तालाप किया फिर इस बात का वर्णन किया कि यमुना के हृदय में काली नाग का संबंध कैसे हुआ तदनंतर मुंजाटवी में फैली हुई दावाग्नि को पीकर भगवान ने किस प्रकार गोप गोपियों के जीवन की रक्षा की इस बात का प्रतिपादन हुआ है खेल खेल में ही प्रलंबा का वध दावा से गवों की रक्षा वर्षा वर्णन शरद वर्णन गोपी गीत गोकुल की गोप किशोरियों द्वारा कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान उनके वस्त्रों का अपहरण वृंदावन के सौभाग्य का वर्णन ग्वाल बालों का भगवान से भोजन मांगना और भगवान का उन्हें ब्राह्मणों के यज्ञ में भेजना ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान का कृपा प्रसाद ब्राह्मणों का अपनी मूर्ता के लिए पश्चाताप इंद्र के यज्ञ की, की प्रथा मिटाकर गोवर्धन पूजन का क्रम चलाना कुपित हुए इंद्र द्वारा की गई घोर वृष्टि से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान का गोवर्धन पर्वत को छत्र की भांति धारण करना देवराज इंद्र के गर्व को चूर्ण करना महर्षि गर्ग के द्वारा नंदराय के यहाँ उत्पन्न श्री कृष्ण बलराम के भाभी जात जातकोत्त फल का वर्णन गोपों की शंका भगवान के द्वारा उसका निवारण इंद्रधेनु सुरभि के द्वारा भगवान का गोविंद पद पर अभिषेक और स्तमन नंद जी को वरुण लोक से छुड़ाकर लाना गोपों को बैकुंठ लोक में ले जाकर उसका दर्शन कराना पांच अध्याय में रात में होने वाली रास क्रीड़ा का वर्णन नंद का अजगर के मुख से उद्धार शंखचूड़ का वध गोपियों के युगल गीत अरिष्ठास का वध कंस और नारद का संवाद कंस और अक्रूर की बातचीत श्री कृष्ण के द्वारा केशी का वध नारद ऋषि का श्री कृष्ण से वार्तालाप व्योमा सुर का वध अक्रूर का गोकुल में आगमन रज के दर्शन जनित आनंद से उनके शरीर का पुलकित होना अंतकरण का हर्ष से खिल उठना रोमांच होना गदगद बाढ़ी में बोलना बलराम और श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत उनके द्वारा कंस की चेष्टाओं का वर्णन बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा को प्रस्थान गोपीजनों का विलाप, मथुरा गमन मार्ग में ही यमुना के हृदय में प्रविष्ट हुए अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति फिर उन सबका मथुरापुरी में आगमन नगर का दर्शन नगर की संपत्ति का वर्णन रजक का शीरचेदन दर्जे को वरदान सुरामा माली को वरदान कुब्जा को श्री कृष्ण का दर्शन कंस के धनुष का भंजन उसके सैनिकों का वध कंस को दुर्निमित्तों का दिखाई देना कंस का रंगोत्सव कोलियापीड़ नामक हाथी का युद्ध में मारा जाना पुरवासियों को बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन उनके प्रति नागरिकों के मन में प्रेम की वृद्धि रंगसाला में मल्लों का मारा जाना बंधुओं से हित कंस का वध श्री कृष्ण बलराम द्वारा माता पिता को आश्वासन तथा समस्त सुहदों को तो उग्र सेन का राजा के पद पर अभिषेक नंद आदि गोपों को ब्रजभूमि की ओर लौटाना श्री कृष्ण बलराम का किंचित विजाति संस्कार गुरु के घर जाकर विद्या अध्ययन उनके मरे हुए पुत्रों को यमलोक से लाकर लौटाना इसी प्रसंग में पंचजन नामक दैत्य का वध पुनः श्री कृष्ण का मथुरा आगमन मधुपुरी में महान उत्सव उद्धव को ब्रज में भेजना गोपियों का विलाप उद्धव द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान ब्रज वासियों से मिलने के लिए श्री कृष्ण का नंद के गोकुल में आना फिर कोल दैत्य का वध कुब्जा मिलन अक्रूर को हस्तिनापुर भेजना तथा पांडवों के प्रति विषमतापूर्ण बर्ताव रोकने के लिए धित्राष्ट्र को समझाना इत्यादि प्रसंगों का वर्णन किया गया है इस प्रकार श्री श्रीघर्ग सहिता में अश्वमीय चरित्र सुमेरु में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ